नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूँगा आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है धर्मपाल सिंह जी जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और आप मिनिस्ट्री में अपनी सेवा देते हैं अर्बन डेवलपमेंट में अपनी सेवा दे रहे हैं और पेंशन जो मिलता है उसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं तो इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप अपनी विशेष योग्यता के साथ सेवा दे रहे हैं तो आइए धर्मपाल सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आपको मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और श्रोता बंधुओं को भी मेरी ओर से बहुत बहुत सबको राम राम जय राम जी <laughs> तो सबसे पहला छोटा सा सवाल ये रहेगा कि इस राजनीति के क्षेत्र में कैसे आना हो आपका राजनीतिक क्षेत्र में विद्यार्थी जीवन से ही कुछ रुचि थी और फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क में आने पर जी जी धीरे धीरे व्यवस्थाओं में आगे बढ़ते गए संघ के कुछ पदाधिकारी पद दिए गए खंड कार्यवाह तहसील कार्यवाह इस तरीके से शिक्षा में भी ऐसी व्यवस्थाएं रही तो परिवार में भी पिताजी सरपंच थे अच्छा, इस नाते अच्छा, से धीरे हाँ, हाँ, हाँ, धीरे राजनीति की ओर रुचि बढ़ती गई और मैं ब्लाक प्रमुख ब्लाक प्रमुख से मंडी समिति का चेयरमैन इसके बाद फिर विधायक और सरकार में मंत्री बना आज भी मंत्री के रूप में मैं श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ <laughs> अच्छा शुरू शुरू में जब पिताजी सरपंच थे और आप नए थे राजनीति में एंट्री कर ही रहे थे समझो उस समय किस तरह के कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े थे देखो राजनीति सुरवीरों का काम है <laughs> राजनीति बहादुरों का विषय है और राजनीति हर समय चैलेंज है बिल्कुल पग पग पर कठिनाई है और चुनौती भी है और इस चुनौती में भी हम लोग अवसर की तलाश करते हैं कि कैसे राजनीति का मतलब है राज्य को नीति की ओर ले जाना बहुत सही, नीति के माध्यम से राजकाज करना तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जिसकी कोई बात नहीं सुनता है उसके लिए हम न्याय दिलाने का काम करें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो एक बात आती है जब हम लोग आ, किसी का प्रॉब्लम आता है तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं आप <laughs> प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जी जी जी एक सोच व्यक्त किया था बिल्कुल बड़ी सोच व्यक्त की थी उन्होंने और उन्होंने कहा था उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा जिस दिन गांव के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जिसकी कोई बात नहीं सुनता है जिसे घर बैठे न्याय नहीं मिलता है जो अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा जो शोषित पीड़ित है दलित है उपेक्षित है ऐसे लोगों को घर बैठे न्याय मिल जाए तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से योगी सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी के माध्यम से जी इन समस्याओं को हल करना चाहते हैं घर बैठे पंडित दीनदयाल के उपाध्याय के सपनों को साकार करना चाहते हैं घर बैठे आदमी को न्याय मिले इसके लिए हमारा प्रयास रहता है अच्छा ये जो पंडित दीनदयाल जी का जो स, आ, सिस्टम है आ, वो कैसे काम करता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मतलब सिस्टम ये था गरीब को जो अत्यंत पाय सबसे नीचे पायदान पर खड़ा है हाँ, लास्ट लास्ट पायदान पर खड़ा है जी जी उसको आर्थिक मजबूती ले जाकर ऊपर उठाना और समाज के बराबर हिस्से में पायदान पर लाके खड़ा करना जो नागरिक सुविधाएं हैं सरकारी इह, सुविधाएं हैं ऐसे घर पे, ऐसे लोगों को मिले आवास की व्यवस्था है स्वास्थ्य की व्यवस्था है शिक्षा की व्यवस्था है आने जाने की व्यवस्था है बिजली पानी बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा ये सारी सुविधाएं उसको मिलें तो इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहते हैं और घर बैठी सुविधाएँ आम नागरिक को उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं बिल्कुल एक और बात इसी से जुड़ा हुआ हम लोग रेडियो के माध्यम से गांव-गांव में जाते हैं अलग अलग तो एक गांव हम लोग जब बादेरी करके कोई गांव है यहाँ पर पचास किलोमीटर की दूरी पर है तो वहाँ कुछ तीस चालीस घर हैं और वो मेन रोड से बिल्कुल हट के अंदर है और मेन रोड से भी अगर रोड पे चले जाते हो तो चार किलोमीटर और चल के जाना पड़ता है गाड़ी रुका के तो ऐसे गांव में रोड की असुविधा भी है वहां पर और बिजली भी नहीं है वहाँ पर लेकिन लोग वहां पर जो है रह रहे हैं और उनका वो तालाब का पानी ऐसे एक बार अगर उनका जीवन को देखें तो ऐसा लगता है कि वो जैसे आप, कि वो सारी चीज़ें हैं आपने अच्छा प्रश्न उठाया है <laughs> स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था स्वच्छ पेयजल के साथ साथ आहार की व्यवस्था <laughs> जो मनुष्य की तीन आवश्यकताएं है, होती हैं रोटी कपड़ा मकान, मकान जी जी। तो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में हम खेती के साथ साथ पशुओं के माध्यम से भी आ, उसकी आय दोगुनी हो जैसे बकरी अब यहाँ के लिए राजस्थान के लिए जी जी बकरी जी। पालन हो सकता है भेड़ पालन हो सकता है हमारे यहाँ बकरी पालन भेड़ पालन मुर्गी पालन सूअर पालन इन पाल इनसे ये स्कीमों में हम छूट देने का काम करते हैं 50 परसेंट की छूट दे रहे हैं हुँ, जैसे हुँ, कोई दस बकरी एक बकरा लाए एक लाख सत्तर हज़ार की स्कीम है हम मात्र सत्रह हज़ार रुपया लेकर बैंक के माध्यम से उसे कम परसेंट पर ब्याज पर ये सुविधा दिला रहे हैं क्योंकि बकरी एक एटीएम की तरह है कि जाए बकरी एक बेच आए और बाजार से अपना पैसा <laughs> ले आवे और दूसरा आजकल जो डेगू की बीमारी बीमारियाँ चल रही है वो बकरी के दूध की आवश्यकता है और मित्रों आपको और बताएं इन दूध तो चाहे गौमाता का दूध हो माँ का दूध हो दूध तो दूध होता जी. है दूध की एक बड़ी उपयोगिता है यानी गधैया का दूध भी सोलह सौ रुपये लीटर बिकता है अब गधैया के दूध को कोई जरूरत नहीं है दो डंडे मार दो पूरे पे आवेगी और फिर दूध दू लो अब आप लोगों के श्रोताओं के मन में आता होगा कि गधैया के दूध से क्या होता है गधैया के दूध से जितनी कॉस्मेटिक सामग्री है प्रसादन की सामग्री है सुन्दरता की जितनी क्रीमें हैं सब गधैया के दूध से बनती हैं इसलिए गाजियाबाद में एक डेयरी खुली है वो गधैया का दूध ही खरीदते हैं सोलह सौ रुपये लीटर बिकता है, अच्छा। सो है तो किसानों को पशुपालकों को ये भी बड़ी सस्ती है कि वही कहीं किसी के खेत में ना जाए दो डंडा मारो घोड़े पे चुंगे आवेगी और फिर दूध दे देगी तो ये पशुपालन की भी व्यवस्थाओं में लोगों को एक लाभकारी व्यवस्था है अच्छा ये जो स्कीम्स वगैरह है वो एक ही गांव ऐसा रह गया उसमें बाकी सब गाँवों में सुविधा चली गई तो ऐसा कुछ सिस्टम था क्या कि ये स्कीम आ रहा है तो गांव में जो सरपंच है उनका सिग्नेचर वगैरह कुछ हाँ। करा के फिर वो स्कीम्स लागू करते थे माननीय मोदी जी की एक प्राथमिकता है देश के हर गांव सड़क से जोड़ दिए जाए देश के हर गाँव में बिजली दी जाए देश के हर खेत को पानी मिले और जो सुविधाएं खेती के संबंध में वो सारी सुविधाएं मिलें तो ये तो सरकारों को प्राविन्सियल स्टेट को प्रदेश की सरकारों को चिंता करनी चाहिए ताकि वो नागरिक सुविधाएं उनको मिल सकें गांव में बिजली भी हो जाए भी हो जाए इसमें अगर अपनी समझो उनको लगा कि हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं है तो वो कहाँ आवेदन कर सकते हाँ इसके लिए यदि चीज़ें नहीं हैं तो जिला मुख्यालय पर अच्छा मुख्य विकास अधिकारी बैठते हैं उनको सूचना दे दे और कहीं नहीं जा सकता है तो वीडियो जो होते हैं क्षेत्र पंचायत पर ब्लॉग बने होते हैं वहाँ ब्लॉग पर अपनी सूचना नहीं, नहीं दे दे, दे। प्रधान के माध्यम से सूचना पहुंचा दे तो ये सुविधाएं उसको मिलेंगी जी जी चलिए धर्मपाल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और किस तरह से ये सुविधा सरकार के जो हैं गाँव वालों को मिल सकता है ये आपने बताया आइए अब थोड़ा सा हट के हम लोग चाहेंगे कि आ, मैं चाहूँगा कि गीत संगीत का आपको शौक़ है आ, अगर है तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कोई गीत आपको ऐसा लगता है कि इस प्रसंग में सुना जाए तो कौन सा गीत सुनाएंगे संगीत एक अलग विधा है जी संगीत के शुरू से ज्ञान विज्ञान और एक तरीके से भगवान जी भी संगीत से दिखाई देता है बिल्कुल <laughs> तो ये संगीत में बहुत ऐसे चीजें हैं तो एक यहाँ आज के परिवेश में चंदन है इस देश की माटी तपोभूम हर ग्राम है बिल्कुल हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा, बच्चा बच्चा राम है चलिए बहुत ही अच्छा गीत आपने याद किया है और मुझे लगता है कि आरएसएस संघ का ये प्रार्थना ही है और इसको सभी लोग गुनगुना सकते हैं और बहुत ही सुंदर गीत आपने याद किया तो आइए इस गीत को हम अभी सुनते हैं आनंद लेते हैं उसके बाद फिर से मैं धर्मपाल जी से बात करना चाहूँगा आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामदायिक रेडिय रेडियो मधुबन वन ज़ीरो सुनते रहो मस्कर रहो की माटी चंदन है इस देश की माटी तप भूमि हर ग्राम है हर बाला देवी की प्रतिमा बचा बच्चा राम है हर शरीर मंदिर सा पवन हर मानव उपकारी है यहाँ सिंह बन गए खिलौने गाये जहाँ माँ प्यारी है हर शरीर मंदिर सा पवन हर मानव उपकारी है जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाय जहाँ माँ प्यारी है जहाँ सवेरा शंख बजाता जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं धर्मपाल जी से और मैं चाहूँगा अब हम लोग थोड़ा अध्यात्म तरफ आते हैं और जिस ब्रह्म संस्था से आप जुड़े हुए हैं और वहाँ से यहाँ आए हैं और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक दिन आपका पूरा जो है व्यतीत हुआ है तो यहाँ का परिसर से आपको क्या मिल रहा है थोड़ा बताइए देखिए ब्रह्म संस्था देश की नई विश्व की एक सम्मानित संस्था है यहाँ आकर मुझे अनुभव हुआ इस संस्था तो विशेष है और इस संस्था की व्यवस्थाएं भी विशेष है जी आज मैं यहाँ उदयपुर उतरा तो ब्रह्म कुमारी की बहनें पास स्वागत करते तैयार मिली हम लोग जब राजनीतिक दृश्य प्रदृष पर, पर, पर जाते हैं तब तो, तो लोग मिलते हैं लेकिन आध्यात्मिक उसमें बहनों ने वहाँ जा स्वागत किया और जब मैं यहाँ आया माउंट आबू में तो भी ने बहने सत्कार किया तो मैंने उन्हें भी प्रणाम करता हूँ तो ब्रह्म कुमारी जो संस्था है ये आस्था का सभ्यता का केंद्र तो है ही व्यवस्थाओं का भी एक अत्यधिक और बहुत सुंदर सा मजबूत सा केंद्र है हम तो इतना ज़रूर कहना चाहेंगे यहाँ कर क्योंकि कई बार आने के बारे में मैं विचार करता था तो मेरा तो ये कहना है मैं आया नहीं हूँ मुझे बाबा ने बुलाया है सही बात और एक तरीके से मुझे भिजवाया है कि जाओ जाओ तो आज मैं यहाँ आकर जैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा तन को ठीक करने के लिए पौष्टिक भोजन चाहिए जी मन को ठीक करने के लिए ब्रह्म कुमारी जैसा आध्यात्मिक संदेश और ज्ञान चाहिए इसलिए मैं आप सबको ब्रह्म कुमारी बहनों को और यहाँ के सभी भाइयों को बंधुओं को माताओं को दादियों को दादाओं को सबको प्रणाम करता हूँ और सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि ये एक तरीके से इतना सुंदर सा कार्यक्रम देश को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम जब आदमी का मन ठीक होगा तो तन भी ठीक हो, हो, हो जाएगा तन ठीक हो जाएगा तो विकास और सुरक्षा के काम सब होते रहेंगे जो ब्रह्म कर रहे हो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आप इस आध्यात्मिक चेतना को बिल्कुल समझ पा रहे हैं जान पा रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया व्यक्ति का मन अगर विकसित हो जाए तो फिर उसका जीवन ही विकसित जी, हो जी, जाएगा जी, और संसार ही बदल जाएगा ये बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और मैं चाहूँगा कि आज के परिवेश में आप जो नीति वगैरह बनाते हैं हम लोग सरकार में है तो सब लोगों के लिए हम कल्याण अर्थ काम करते हैं तो आज के समय में सबसे ज्यादा मानव को क्या जरूरत है देखिए वैसे तो हर व्यक्ति को तीन आवश्यकताएं होती रोटी, रोटी कपड़ा, मकान। लेकिन इनी से भी काम नहीं चलता जी हमको हम जिस दल की राजनीति करते हैं वो दल पहले व्यक्ति का निर्माण राजनीति के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण व्यक्ति कैसा हो व्यक्ति ज्ञान बानो धल बानो संस्कार बान होना चाहिए और व्यक्ति के माध्यम से समाज का निर्माण और समाज के माध्यम से देश का निर्माण देश के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण तो यहाँ जो ब्रह्म कुमारी में है यहाँ व्यक्तियों का निर्माण करने का काम किया जा रहा है कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए यहीं आज दीदी वो बड़ी दी दीदी से बात हुई तो उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर पूरे समय पूरे देश और दुनिया में घूम ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए उसका स्वाभिमान कैसे ठीक ठाक रहे उसके संस्कार कैसे बने उसका चरित्र कैसा होना चाहिए ये सब मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगा है चलिए धर्मपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छे विचार आपने साझा किए और आ, किस तरह से सरकार काम करती है वो भी आपने बताया और ब्रह्मकुमारी संस्थान किस तरह से व्यक्ति का निर्माण करने में काम कर रहा है ये भी आपने बताया तो बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और मैं चाहूँगा कि जाते जाते रेडियो के माध्यम से देश विदेश के लोग सभी सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप अपनी तरफ से कोई बात बताना चाहें हाँ सभी लोग श्रोतागण ठीक रहें अपना मन और तन दोनों ठीक रखें सरकारी योजनाओं का लाभ उठावें और ठीक से अपना मेहनत से परिश्रम करके जो काम करते हैं खेती करते हैं तो अच्छी खेती करें व्यापार करते हैं तो अच्छा व्यापार करें जिस तरीके से जहां जो काम है जिस जिम्मेदारी पर काम करें सुखी रहें संपन्न रहें इस उम्मीद के साथ सबको बहुत बहुत नमस्कार और आपको भी विशेष बधाई धन्यवाद <laughs> जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया बहुत बहुत राम राम सबको। राम राम साह चलिए मित्रों अभी हम लोग सुन रहे थे धर्मपाल सिंह जी को बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया किस तरह से सरकार काम करना है ब्रह्म कुमारी इस कैसे व्यक्ति का विकास कर रहा है ये बातें आपको सुनाया है और निश्चित तौर पे आपको उनकी बात तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में जो सिंपल सी बातें उन्होंने बताई कैसे सरकार काम करती है कैसे योजनाएँ काम करती हैं और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया कि डेयरी का जो कार्य है और उसमें गदैया का दूध के बारे में मुझे पहली बार मालूम पड़ा और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है सोलह सौ सो रुपए लीटर मिलता है हम लोग तो हाँ, <laughs> जो नॉर्मल दूध है।, है उससे ही उसको लगता है कि ये महंगा है लेकिन आज हमको ये भी चीज़ें पता चली तो निश्चित तौर पे आपको एक बातों ही बातों में उन्होंने एक बहुत अच्छा टिप दे गए कि एक किसान है अगर आप किसानी नहीं जम रही हैं तो कोई बात नहीं आप गदया के पालन करो और उसका दूध से जो है आप अपना रोज़गार अच्छी तरह से कमा सकते हैं आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर बन सकता है शहरी जैसा अगर आप ये काम करेंगे तो इन्हीं शुभाशाओं के साथ आपके जीवन में खुशियाँ हों ऐसी शुभाशा के साथ फिर मिलेंगे अगले कड़ियों में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय जय भारत ओम शांति सुनते रहो बस्ते रहो किरण